संक्षिप्त महाभारत वन पर्व दुर्योधन की दुराभिंधि व्यास जी का आगमन और मैत्रेय जी का श्राप वैश्व जी कहते हैं जन्मेजय जब दुरात्मा दुर्योधन को यह समाचार मिला कि विदुर जी पांडवों के पास से लौट आए हैं तब उसे बड़ा दुख हुआ उसने अपने मामा शकुनि, कर्ण और दुशासन को बुलाकर कहा पांडवों के हितैषी और हमारे पिताजी के अंतरंग मंत्री विदुर वन से लौटकर आ गए हैं वे पिताजी को ऐसी उल्टी सीधी समझावेंगे कि फिर से पांडव बुलवा लिए जाए उनके ऐसा कहने के पहले ही आप लोग कोई ऐसी युक्ति लगावें जिससे मेरा काम बन जाए दुर्योधन का अभिप्राय समझकर कर कर्ण ने कहा हम सब कवच एवं शस्त्रास्त्र धारण करके रथ पर सवार हो और वनवासी पांडवों को मार डालने के लिए चल पड़े इस प्रकार पांडवों के मृत्यु की बात लोगों को मालूम भी नहीं होगी और हमारा कलह भी सदा के लिए समाप्त हो जाएगा जब तक पांडव लड़ने भिड़ने के लिए उत्सुक नहीं है शोकग्रस्त हैं असहाय हैं तभी तक उन पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए सभी ने एक स्वर से कर्ण की बात स्वीकार कर ली वे सब क्रोध के अधीन होकर रथों पर सवार हुए और पांडवों को मारने के लिए वन के लिए चल पड़े महर्षि व्यास बड़े ही शुद्ध अंतकरण के पुरुष हैं उनकी सामर्थ्य अनिर्वचनी है जिस समय कौरव पांडवों का अनिष्ट करने के लिए यात्रा कर रहे थे उसी समय वे वहाँ आ पहुँचे उन्हें अपने दिव्य दृष्टि से कौरवों की दुर्बुद्धि का पता चल गया था उन्होंने स्पष्ट रूप से आज्ञा देकर कौरवों को वैसा करने से रोक दिया तदनंतर धित्राष्ट्र के पास जाकर वे बोले धित्राष्ट्र मैं तुम लोगों के हित की बात कहता हूँ दुर्योधन ने कपटपूर्वक जुआ खेलकर पांडवों को हरा दिया और उन्हें वन में भेज दिया यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी है यह निश्चित है कि तेरह वर्ष के बाद कौरवों के दिए हुए कष्टों को स्मरण करके पांडव बड़ा उग्र रूप धारण करेंगे और बाणों की बौछार से तुम्हारे पुत्रों का ध्वंस कर डालेंगे भला यह कैसी बात है कि दुरात्मा दुर्योधन राज्य के लोभ से पांडवों को मार डालना चाहता है मैं कह देता हूँ कि तुम अपने लाडले बेटे को इस काम से रोक दो वह चुपचाप घर बैठा रहे यदि पांडवों को मार डालने की चेष्टा की तो वह स्वयं अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा यदि तुम अपने पुत्र की द्वेष बुद्धि मिटाने का यत्न न करोगे तो बड़ा अन्याय होगा मेरी सम्मति तो यह है कि दुर्योधन अकेला ही वन में जाकर पांडवों के पास रहे संभव है पांडवों के सत्संग से दुर्योधन का द्वेष भाव दूर होकर प्रेम भाव की जागृति हो जाए परंतु यह बात मैं बहुत कठिन क्योंकि जगन जन्मगत स्वभाव का बदल जाना सरल नहीं है यदि तुम कुर्ववंशियों की रक्षा और उनका जीवन चाहते हो तो तुम्हारा पुत्र दुर्योधन पांडवों के साथ मेल विलाप कर ले धित्राज ने कहा परम ज्ञान संपन्न महर्षि जो कुछ आप कह रहे हैं वही तो मैं भी कहता हूँ यह बात सभी लोग जानते हैं आप कौरवों की उन्नति और कल्याण के लिए जो सम्मति दे रहे हैं वही विदुर भीष्म और द्रोणाचार्य भी देते हैं यदि आप मेरे ऊपर अनुग्रह करते हैं कुरवंशियों पर दया करते हैं तो आप मेरे दुष्टपुत्र दुर्योधन को ऐसी ही शिक्षा दें व्यास जी ने कहा राजन थोड़ी ही देर में महर्षि मैत्री यहाँ आ रहे हैं वे पांडवों से मिलकर अब हम लोगों से मिलना चाहते हैं वे ही तुम्हारे पुत्र को मेल मिलाप का उपदेश करेंगे हाँ इस बात की सूचना मैं दिए देता हूँ कि वे जो कुछ कहें बिना सोच विचार के करना चाहिए यदि उनकी आज्ञा का उल्लंघन होगा तो वे क्रोध से साफ दे देंगे इतना कहकर महर्षि वेद व्यास से रवाना हो गए महर्षि मैत्रेय के पधार्थते ही धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के सहित उनकी सेवा सत्कार में लग गए विश्राम के पश्चात धृतराष्ट्र ने बड़ी विनय के साथ पूछा भगवान आप कुरुजांगल देश से यहाँ तक आराम से तो आए पाँवों पांडव सकुशल पाँचों पांडव सकुशल तो हैं वे अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना चाहते हैं अथवा नहीं आप कृपा करके यह तो बतलाइए कि कौरव और पांडवों में सदा के लिए मेल मिलाप हो जाएगा ना मैत्री जी ने कहा राजन मैं तीर्थ यात्रा करते करते कुरजांगल देश में गया था वहां संयोगवश काम्यक वन में धर्मराज युधि से भेंट हो गई वे आजकल जटा और मृगछाला धारण किए तपोवन में निवास कर रहे हैं उनके दर्शन के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि आते हैं धृतराष्ट्र मैंने वही यह सुना कि तुम्हारे पुत्रों ने अज्ञानवश जुआ खेल उनके साथ अन्याय किया है यह तो तुम लोगों के लिए बड़ी भयावनी बात है वहाँ से मैं तुम्हारे पास आया हूँ क्योंकि मैं तुम पर सदा से स्नेह और प्रेम करता हूँ यह किसी प्रकार उचित नहीं है कि तुम्हारे और भीष्म के जीवित रहते तुम्हारे पुत्र एक दूसरे से विरोध करके मर मिटें। तुम सबके केंद्र एवं रोकने सजा करने आदि में समर्थ हो फिर इस घोर अन्याय की क्यों उपेक्षा कर रहे हो तुम्हारी सभा में तुम्हारे सामने डाकुओं के समान जो अन्याय कार्य हुआ है उससे ऋषि मुनियों के समाज में तुम्हारी बड़ी हेठी हुई है अब भी संभल जाओ इसके बाद दुर्योधन की ओर मुंह फेरकर कहा बेटा दुर्योधन मैं तुम्हारे हित की बात कह रहा हूँ तुम तनिक समझदारी से काम लो पांडवों का कुर्वंशियों का सारी प्रजा का और तुम्हारा भी हित तथा प्रिय इसी में है कि तुम पांडवों से द्रोह मत करो वे सब के सब वीर योद्धा बलवान दृढ़ एवं नर रत्न हैं वे बड़े सत्य प्रतिज्ञ आत्माभिमानी और राक्षसों के शत्रु हैं वे चाहे जब जैसा रूप धारण कर सकते हैं उनके हाथों बड़े बड़े राक्षसों का नाश होने वाला है और हिडिम्ब बक किरमिर आदि राक्षसों को उन्होंने मार भी डाला है जिस समय रात में वे यहाँ से जा रहे थे खिरमिर जैसे बलवान राक्षस को भीमसेन ने बाद की बात में मार डाला तुम तो जानते ही हो कि दिग्विजय के समय भीमसेन ने दस हजार हाथियों के समान बली जरासंध को नष्ट कर दिया भगवान श्री कृष्ण उनके संबंधी हैं द्रुपद के पुत्र उनके साले हैं पांडवों के साथ युद्ध में टक्कर लेने वाला इस समय कोई नहीं है इसलिए तुम्हें उनके साथ मेल कर लेना चाहिए बेटा तुम मेरी बात मान लो क्रोध के वश होकर अनर्थ मत करो जिस समय महर्षि मैत्रे इस प्रकार कह रहे थे उस समय दुर्योधन मुस्कुराकर पैर से जमीन कुरेदने और अपनी सूंड के समान जांघ पर हाथ से ताल ठोकने लगा दुर्योधन की यह उदंडता देखकर मैत्रेय जी ने उसको साफ देने का विचार किया किसी का क्या वश है विधाता की ऐसी ही इच्छा थी उन्होंने जल स्पर्श करके दुरात्मा दुर्योधन को श्राप दिया मूर्ख दुर्योधन तू मेरा तिरस्कार करता है और मेरी बात नहीं मानता ले तू इस अपमान का फल चख तेरे इस द्रोह के कारण कौरवों और पांडवों में घोर युद्ध होगा उसमें भीमसेन गदा की चोट से तेरी जांघ तोड़ डालेंगे महर्षि मैत्रेय के ऐसा कहने पर धृतराष्ट्र उनके चरणों पर गिर कर विनय करने लगे उन्होंने कहा भगवान ऐसी कृपा कीजिए जिससे यह साप न लगे मैत्री जी ने कहा राजन यदि तुम्हारा पुत्र पांडवों से मेल कर लेगा तब तो मेरा साप नहीं लगेगा नहीं तो अवश्य लगेगा तदनंतर महर्षि मैत्रेय ने वहां से प्रस्थान किया दुर्योधन भी भीमसेन के खिरमिर व संबंधी पराक्रम को सुनकर उदास मुँह से वहाँ से चला गया